टॉक निर्वाण उपनिषद नंबर वन ओम है अविभाज्य अस्तित्व उपनिषदों ने जो भी शास्व है उसे इतने गुणता से कह दिया है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 प्रतीक है उस सब का जिसे कहा नहीं जा सकता ओम शब्द में कोई भी अर्थ नहीं नहींस है इसमें कोई भी अर्थ नहीं और अगर कोई आपको अर्थ बताता हो तो उससे कहना कि अन्य करो ओम में कोई भी अर्थ नहीं वो मात्र ध्वनि है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 तो फिर ठीक कौन नसरुद्दीन ने मुंह से कहा राइट परफेक्टली राइट तुम भी ठीक बिल्कुल ठीक तुम उठ गया उसने कहा कि अदालत अपने काम की गई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 कि मेरा कुत्ता मर गया मैं आदमी जैसा सम्मान उसे देना चाहता उस पुरोहित ने का, तुम पागल हो गए कुत्ता और आदमी जैसा सम्मान कुत्तों का पुरोहित नहीं यहां से लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि यहाँ से नीचे हट के जो प्रोटेस्टेंट चर्च है ये कैथलिक चर्च था तुम वहां चले जाओ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 उसका जो मस्जिद का मौलवी है मुल्ला नसरुद्दीन वो आज में कुछ तिरछा है उसके बाबत प्रशन नहीं किया जा सकता उसे आदराजी हो जाए वो गया नसरुद्दीन को कहा नसरुद्दीन ने सारी बात सुनी बहुत नाराज हुआ नसरुद्दीन तुमने समझा क्या है हम आदमी को भी चुनाव करके और सम्मान देते हैं तुम कुत्ते हो बाहर निकल जाओ सोचा उस आदमी ने कि वो आगे किसी मंदिर या किसी की सलाह देगा लेकिन उसने कोई सलाह न दी तो उसने कहा कि ठीक है जाता हूं कहीं और तो सलाह नहीं देते उसने कहा कि नहीं मैं कोई सलाह नहीं देता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 जाने लगा नसूर्गी ठहरा ठहरो क्या कुत्ता धार्मिक था पूछने तो का कोई मौका नहीं आया तो नारे तुम्हें बहुत ठहरो क्या कुत्ता कुत्ता था तो फिर तैयार बात अविभाजित अस्तित्व के लिए हमारे मन में कोई भाव ही नहीं है विभाजित अविभाजित अविभाजित ओम है अविभाजित अस्तित्व